संक्षिप्त महाभारत वन पर्व उत्तंक मुनि का राजा बृहदस्व से धुंधु को मारने के लिए अनुरोध मार्कंडे जी कहते हैं सूर्यवंशी राजा इच्छाकू जब परलोकवासी हो गए तो उनका पुत्र ससाद इस पृथ्वी पर राज्य करने लगा उसकी राजधानी अयोध्या थी ससाद का पुत्र कुकुस्त कुकुस्त का अनेना अनेना का पृथु पृथु का विश्वगस्व उसका अद्री अद्रिका यौनाश्व और उसका पुत्र श्राव हुआ श्राव के श्रावस्त हुआ जिससे श्रावस्ती नाम की पुरी बसाई श्रावस्त के पुत्र का नाम बृहदस्व हुआ उसका पुत्र कुवल्याश्व के नाम से विख्यात हुआ कुवल्यास्व के इक्कीस हजार पुत्र थे ये सभी विद्याओं में पारंगत और महान बलवान थे राजा कुवल्याश्व भी गुणों में अपने पितर से बहुत बढ़ चढ़कर था जब वह राज्य संभालने के योग्य हो गया तो उसके पिता ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में जाने को उद्यत हो गए महर्षि उत्तंक ने जब यह सुना कि वृहदस्व में जाने वाला है तो वे उनकी राजधानी में आए और राजा को रोकते हुए कहने लगे राजन हम लोग आपकी प्रजा हैं आपका कर्तव्य है प्रजा की रक्षा करना आप पहले अपने इस प्रधान कर्तव्य का ही पालन कीजिए आपकी ही कृपा से सारी प्रजा और पृथ्वी का उद्वेग दूर होगा यहाँ रहकर प्रजा की रक्षा करने में तो बड़ा भारी पुण्य दिखाई देता है वैसा धर्म वन में जाकर तपस्या करने में नहीं दिखता अतः अभी आपको ऐसा विचार नहीं करना चाहिए आपके बिना हम निर्विघ्नतापूर्वक तपस्या नहीं कर सकेंगे मरुदेश में हमारे आश्रम के निकट ही रेत से भरा हुआ एक समुद्र है उसका नाम है उज्जालक सागर उसकी लंबाई चौड़ाई अनेकों योजन है वहाँ एक बड़ा बलवान धानव रहता है उसका नाम है धुंधु वह टप का पुत्र है पृथ्वी के भीतर छिपकर रहा करता है बालू के भीतर छिपकर रहने वाला वह महाक्रूर दैत्य वर्ष भर में एक बार साँस लेता है जब वह साँस छोड़ता है उस समय पर्वत और वनों के सहित यह पृथ्वी ढोलने लगती है उसके श्वास की आंधी से रेत का इतना ऊंचा भवंड उठता है जिससे सूर्य भी ढक जाता है सात दिनों तक भूचाल होता रहता है अग्नि की लपटें छिनगारियाँ और धुएँ उठते रहते हैं महाराज इन सब उत्पातों के कारण हमारा आश्रम में रहना कठिन हो गया है अतः राजन मनुष्यों का कल्याण करने के लिए आप उस दैत्य का वध कीजिए राजा बृहदस्यु ने हाथ जोड़कर कहा ब्राह्मण आप जिस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं वह निष्फल नहीं होगा मेरा पुत्र कुबल्यास्व इस भूमंडल में अद्वितीय वीर है यह बड़ा धैर्य रखने वाला और फुर्तीला है आपका अभिष्ट कार्य वह अवश्य पूर्ण करेगा इसके बलवान पुत्र भी अस्त्र शस्त्र लेकर इस युद्ध में इसका साथ देंगे आप मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि अब मैंने शस्त्रों का त्याग कर दिया है मैं युद्ध से निवृत्त हो गया हूँ उत्तंक ने कहा बहुत अच्छा फिर राज वृद्धस्व ने वृद्धस्व ने उत्तंक मुनि की आज्ञा पाकर उनके अभिष्ट कार्य को पूर्ण करने के लिए अपने पुत्र कबल्यास्व को आदेश दिया और स्वयं तपोवन में चले गए